वहां तो तो तो जाकर सर्प हो गए और बिंज्या पर्वत में वहां पर इनको सर्प का शरीर प्राप्त हुआ अजगर का शरीर हो गया और कुल प्रयासोतन तजम गए क छुका और के बाद शरीर प्राप्त हो गया और फिर कुछ समय के बाद फिर वो शरीर शरीर छूटा छूटा छूटा आज जो तो कैसे बिन प्रयास बिन प्रयास तो मैंने शरीर छूटने में पर बिलको कष्ट नहीं हुआ न दुख हुआ शरीर छूट दिया और उसके बाद फिर दूसरा शरीर प्राप्त हुआ तीसरा शरीर प्राप्त हुआ तो कहते जोई तन घरों तन अनायास हरिजान हर हे हरिजान हे गरुड़ जो जो शरीर मुझे उस समय प्राप्त होते थे उनको हम अनायास उनको छोड़ देते आयास के मैंने कठिनाई परिश्रम बहुत कठिनाई हुई परिश्रम हुई पीड़ा हुई तो आयास है। कहते बिना आयास के बिना परिश्रम के ही उनको हम छोड़ देते रही, रही नर पर एक शरीर शरीर को दूसरे को करना हमारे सन्न कर नहीं होता नया वस्त्र पहनकर पुराना बस उतारने में भी प्रसन्नता नया शरीर धारण करने में भी प्रसन्नता जैसे कोई ऐसे वस्त्र उतार ले जानता कि वस्त्र मेरा रूप नहीं है तो वस्त्र को धारने में व्यक्ति को क्या लगता है ऐसे करके शरीर एक छोड़ा दूसरा शरीर धारण किया इस प्रकार से हम चलते रहे, और करते रहे। कहते की मैं नहीं पावा क्लेश अब दोनों बातें हो गई कहते तो देखो भगवान शंकर जी का जो शार्थ था वो भी पूरा हो गया और हमको जो क्लेश होता अनेक जन्म में वो क्लेश नहीं हुआ उससे हम बच भी गए दोनों बातें हो गई तो शंकर जी की नीति शुद्ध नीति हो गई शंकर जी ने स्तुति नीति की रक्षा की इसलिए साफ दिया था कि जो गुरु का अपमान करेगा उसका जो है वो हो उसका दंड का भाग होगा सो उन्होंने हमको दंड दे दिया तो दंड हमें प्राप्त भी हो गया तो शुद्ध का नियम जो है वो हो वो भी पूरा हो गया शंकर जी का साप भी पूरा हो गया और हमारा जो पुनर्जन्म का जो क्लेश था वो उससे बच भी गए शंकर जी के पास है शरीर धारण करते हुए छोड़ते हुए कोई कष्ट भी नहीं होता था तो यही विधि धर्य विविध तनु ज्ञान न गये खगेश इस प्रकार से अनेक शरीर में धारण करता रहा और छोड़ता रहा लेकिन कहते हैं कि शरीर धारण करने और छोड़ने में ज्ञान न गये खगेश तो मैंने ज्ञान बना था इतना ज्ञान तो बना ही रहा कि इसके पहले हम शुद्ध शरीर में थे शंकर जी ने श्राध दिया था और ऐसा अपराध किया था उसके कारण मुझे बार बार शरीर धारण करने पड़ रहे हैं तो सभी घाण करते छोड़ते तो तो तो तो अब हम इनको उतारे रहे रहे तो दे रहे हैं अब तो दूसरे पहने ले रहे हैं तो भाई भूख देखे हमने पहले पहने कपड़े अभी दूसरे कपड़े पहन लिए आप सोने चल रहे हैं चलो इन कपड़ों को भी उतारो दूसरे कपड़े पहन लो तो उन कपड़ों को भी उतार दिया दूसरे कपड़े पहन लिए तो याद बना रहता है ऐसे हाँ? करके हम हाँ? शरीर छोड़ते जाते याद बना रहता कि एक शरीर शरीर छोड़ दिया दूसरा दूसर नहीं हाँ? हूँ ये इनको नहीं रहा जब तक कि जीव भाव न आए तब तक कैसे हो सकता जब व्यक्ति अपना संजय जीव हूँ जो एक सही छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहा हूँ और जीव में साधात्म हो उसी का ज्ञान हो और उसी की स्मृति बना रहे कि मैं जीव हूं तब ये शरीर छोड़ेगा और ऐसे छोड़ेगा जैसे कोई वस्त्र उतारा ये शरीर जीव का वस्त्र है तो जीव भाव हमें हो कि हम जीव हैं, तब तो शरीर को छोड़ते हुए कोई कष्ट नहीं दूसरा शरीर धारण कर लिया हमें मालूम हम है कि हम जी लें दूसरा शरीर हमने धारण कर लिया तो ये शरीर भी हम ऐसे धारण किए हुए जैसे वस्त्र तो धारण किए हो वैसे धारण किए हुए लेकिन हम जीव हैं ये शरीर हम नहीं हैत्पर्य तो तो दृढ़ है, हो जाए तो शरीरों के समान कष्ट नहीं होता जो देहाभिमान रखते है ये समझते है कि मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ शरीर ही को अपना रूप समझते है ऐसे लोगों को शरीर छोड़ने में भी कष्ट है और शरीर धारण करने में भी कष्ट है और दुख भी है जोतन धरमी कहाँता राम ज भजन अनुसरमी एक गुरु कर सील सुभाऊ चरण देह दु कैमय पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गायी बालकनमीला सुहाई ब्रह्मरति गुरु के बचन करी राम चरण लाग रघुपति जस जसका जसकाग मेरु शिखर बटे छाया आ मुनि लो मस्यासि देख चरण सर नायम वचन कयहु अति दीन सुनि मनन ब्रचन बिनि दम रु मुनि कृपाल कवि राग नहि सादर उच्चद भए दूजे आए होय काज सुझा so yeah. तो ये कि पशु पक्षियों का शरीर धारण किए मनुष्यों के भी शरीर धारण किए देवताओं के भी शरीर धारण किए हजार शहीद धारण करने थे तो हजार बार जनते मरते के मरते नाना यज्ञों में इस प्रकार से चलते रहे और कहा राम भजन अनुसर और फिर वहां पर जहाँ भी जाते थे वहाँ भगवान श्री राम जी का भजन चलता रहता भजन भजन रहता था ये इनको याद बना रहता था कि भगवान श्रंकर जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम तो भगवान चरणों के में प्रति तुम्हारी रहेगी तो भगवान राम और भी भक्ति इनके हृदय में आ गई और दसवनी का भजन करते हुए नाम जब्त करते हुए चलते रहे एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर की यात्रा इनकी चलती रहेगी कहते एक सूर्य मिसर् नाऊ और कहाता था पुर्व की सब कथायात थी अब याद है तो कहते एक सूर्य मैंने हृदय में छिदने वाली बातें जो थी वो मुझसे भूलती नहीं थी बार बार उनसे पेटा पहुंचाती थी गुरु कर कोमलशील स्वभाव तो देखो गुरु वित्र कैसे देव कैसे उदार थे कैसे कोमल स्वभाव उनका था कैसे क्षमाशील थे।, थे।, थे ये बार बार याद आती थी और ये लगता है कि देखो ऐसे गुरु ऐसे संत के साथ भी हमने कैसा कपट व्यवहार किया हमारी दुष्टता देखो कि हमने उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया शंकर जी को उसके लिए साफ देना पड़ा हमने बहुत बड़ा अपराध किया ऐसे ज्ञानवान पूज्य गुरु के प्रति अनादर भाव इस प्रकार से करना वो फिर इनके बाद में पीड़ा देता रहा तो देखो पश्चात व्यक्ति को होता है कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके बाद में उसके पश्चाताप भी वो भी पीड़ा देता पश्चातापू बाद में ताफ होना। ताफ होने के माने पीड़ा पहुंचनी हमने ऐसा प्राप्त कर दिया हमको ऐसा नहीं करना चाहिए पहुंचाता रहता है तो कहते वो हमें बराबर पीड़ा पहुंचाता रहता था ये गलती एक सूर्य मुहि बिसर नाऊ गुरु करो को तो मन सील सुभाओ और चरण देह मैं पाई कहते अंत में क्या हुआ एक बार मुझे जो हो ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया चरणदेह में सर्वश्रेष्ठ शरीर है सब सब प्राणियों में से श्रेष्ठ शरीर वे हो मनुष्य का शरीर और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण का शरीर और ब्राह्मण का शरीर भी उससे भी श्रेष्ठ ये कि वो शास्त्र का ज्ञान रखे वेदों में उसकी प्रीति हो शास्त्रों में प्रीति हो उनका अध्ययन भी करे और उनसे भी ज्यादा पुण्यवान कौन जो शास्त्र में जो बताया गया है शुभाशु कर्मों का विधान उसका पालन करें और भी श्रेष्ठ और फिर जो कर्म के बंधन से छूटने के मुक्त होने की जिज्ञासा रखे मनुष्छा हो ऐसा देखकर और भी श्रेष्ठ फिर जो परमात्मा की प्राप्ति करे परमात्मा ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए तो और भी श्रेष्ठ इस प्रकार की क्रम जो है अपने सृष्टि का क्रम उसमें इस प्रकार इसलिए बिक्र का शरीर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है और बिक्र का शरीर प्राप्त करके भी उसका सदुपयोग न करे हाँ तो ये तो बड़ा अपराध हो गया अपने साथ अपनी आत्महत्या के समान हो गया ये इसलिए कहते हैं ये तो बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और जो उसकी महिमा सुख प्राण सबने का इतिहास बताते हैं तब मैंने क्या किया बालकों के साथ मिल करके खेलता था जब खेलता तो क्या खेलते थे करुण सकल रघुनायक लीला बालकाल सही भगवान भगवान राम की भक्ति इनके हृदय में बचपन से ही थी और वही याद आता था तो जब खेल खेलते हैं तो भी भगवान की लीले ही खेल तो खेलते हैं अन्य बच्चों के साथ में वो सिंह जैसे भगवान ने लीलाएं की हुई जैसे जनकपुरी का विवाह होता है या बालक बचपन की लीलाएं भगवान की होती हैं या फिर बन जाने की लीला होती है, है ये सब लीलाएं ये सभी उनके साथ साथ, उनकी उनकी साथ मिल मिल कर करते रहे तो इनके साथ में इस अकल रघनायक लीला यदि भक्ति का रूप है भगवान की भक्ति भगवान का स्मरण आना उनकी लीलाओं का स्मरण आना उसी प्रकार की सब करना ये सब उन्हीं की भक्ति का ही प्रभाव है तो वो करते रहे मन पे सकल वासना भागी मन से सकल वासना मन विषय वासना इंद्रिय भोगों की वासना जो है मन में रही नहीं गई अब तक ये हो गया कि जब भगवान की जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे इंद्रिय भोगों की वासना से समाप्त हो गई केवल रामचरण ले लागी बस भगवान श्री राम जी के चरणों में बस उन्हीं के बार बार स्मरण आवे उन्हीं में प्रेम रहे उन्हीं का स्मरण रहे उन्हीं में अपने रमण करते रहे अब विष्वों का याद ही न आवे विष्वों के, के भोग में प्रवृत्ति न हो उसकी तरफ से बिल्कुल हट गया अब ये कहते हैं कि देखो ऐसा क्यों हुआ कहते कौ खगे असतमन भागी खरी सेव स्व ध्य त्यागी अब देखो ये विषयों का भोग जो है वो हो खरी सेवा के समान है और भगवान की भक्ति परमात्मा आत्मा का ज्ञान परमात्मा का आनंद परमात्मा की भक्ति ये जो वो हो सुरघहनु के समान है जिसको अब किसी को दूध चाहिए हो तो गाय का दूध पिएगा कि गधही का दूध पिएगा जिसको कि गाय का प्राप्त हो तो गधही का दूध कम पिएगा खरी के माने गदही खर के माने गधा खरी गदही उसका दूध भला कम पिएगा जब प्राप्त है उस गाय में भी कामधेनु कात है प्राप्त है तो उसका दुर्थ पेगा मन संसार में जब व्यक्ति को तो उच्च मूल्य की वस्तु प्राप्त हो जाती है श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जाते हैं तो निम्न निम्न मस्तु को त्याग देता है उनकी पीठ में त्याग देता है और निम्न इस तरह के जो सुख है उनका भी त्याग देता है जब तक की वो उच्च सुख प्राप्त नहीं होते तब तो निम्न कोटि के सुख है वही बड़े लगते रहते हैं वही बड़ी भारी बातें लगती रहती है कि अरे ऐसा सुख मुझे प्राप्त है ऐसा सुख मुझे प्राप्त है बस उसी भक्ति में भक्ति निर्माण करता रहता है तो ये यहाँ पर एक तुलना करके दिखा दिया कि चूंकि भगवान के चरणों में भक्ति आ गई तो वो बड़ा आनंददायी नहीं थी उस आनंद के सामने दृष्यों का सुखुश नहीं कुछ था ये हो गया इसलिए वो सब छोड़ गया प्रेम मगन मोहित कृष्ण सुहाई भगवान के प्रेम में इतने मग्न थे और उनका उनका आनंद भगवान का प्राप्त था कि उसके सामने मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता माने का भोग तो अच्छा नहीं लगता था सब कोई कोई भी भोग कोई भी भोग गया वो अच्छा नहीं लगते थे और पढ़ना लिखना भी अच्छा नहीं लगता बहुत भौतिक विद्या कहते हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई पिता ने बहुत पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते हार गया लेकिन नहीं पढ़े जैसे अब देखो तीन प्रकार के बच्चे एक बच्चे तो खेलने में मन है इसलिए नहीं पढ़ते लेकिन ये जो, शिक्षा पड़ाई, पड़ाई उससे भी उच्च जो गए, है जो शिक्षा जो है उन्हें प्राप्त हो गई उसके त्याग कर दिया तो भाई काल बस जब तू माता तो मैंने ये तो पढ़े लिखे कुछ नहीं थे इसके माने इन्होंने जो है वो पढ़ाई लिखाई भौतिक शिक्षा इन्होंने नहीं प्राप्त की आखिरकार माता पिता मर गए तो मैं बन गए हूँ भजन जंत्र आता तो जनप्राता जो भगवान है उनका भजन करने के लिए क्रम बन में चले गए परिवार बनाना विश्व में रुचि नहीं क्या करना, करना भौतिक संपत्ति उसमें कुछ लालस नहीं कोई आसक्ति नहीं तो सब इन्होंने कुछ नहीं किया और घर बार छोड़ करके बन में चले गए वहां भगवान का अपना भजन ध्यान एकांत स्थान में बास करने और जहा जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ मुनि मुनिश्वर पाव आश्रम जाए जाए शरण नागो भगन में मुनि लोग तमाम रहते थे जगह जगह उनके आश्रम थे तो उन आश्रम हम घूमते रहे बहुत से मुनियों से मिले मुनीश्वरों से मिले उनके जाकर के उनके चरणों में स्नान किया उनसे वंदना की उनसे भगवान की भक्ति पूछी ये सब सत्संग करते हुए जगह जगह घूमते रहते थे बूझों के नहीं राम भगव गहा उनसे बार बार पूछते थे भगवान की गोगा था मैंने भगवान की कथा सुनाई तो भगवान राम ने कैसे कैसे अवतार लिया कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं कि वो सब हम सुनना चाहते हैं आप सुनाइए तो सुनने के लिए मुनीश्वरों के पास जाकर जा कहते थे अब और कहां ही सुनम तो वे लोग कहते भी थे भगवान की कथा सुना देते थे तो हम सुनते भी थे और तो हरिष्ठ खगनाहा उनके मुख भगवान की कथाएं सुन करके बड़ा हमारी प्रसन्नता होती थी तो भगवान की कथा सुनने में अब जब भगवान का भक्त होगा तो भगवान की लीलाएं कथाएं सुनने में उसे प्रसन्नता होगी भगवान की गुणों को सुनकर करके उसके मन में प्रसन्नता होगी तो ऐसी हमको प्रसन्नता होती थी तो सुनते फिर हमारी गुण अनुवादा इस प्रकार से भगवान के गुणों का बार बार सुनते हुए घूमते रहते थे अनुवादा मैंने बार बार अब जितने भी थे उन भगवान की कथा अपने अपने ढंग से कहते थे तो तरह तरह की कथाएं सुनने में भी नहीं, नहीं भगवान की कथा भगवान राम की कथा लेकिन जो भी था जो जैसा था वो तो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कथाएं उनको भगवान की कथाएं सुनाता था तो तरह तरह से हमने भगवान की कथाएं सुनी किसी ने भगवान की कथाएं अवसम नहीं हुई थी कि किसी को बाल लीला ज्यादा पसंद है तो बाल लीला के साथ सुनाई किसी ने भगवान का बन जाना बड़ा प्रिय था तो भगवान को बन जाने की कथा बड़ी विस्तार सुनाई किसी को राम रावण के युद्ध की कथा बहुत प्रिय लगी तो उसको कथा को बड़ी विस्तार की सुनाई कोई कोई कथा सुनाता था कथा ज़्यादा सुनाता था और कोई कोई कथा कम सुनाता था भगवान के गुण ज़्यादा बताता था कि देखो ये भगवान का गुण देखो ये भगवान का गुण देखो भगवान का ऐसा स्वभाव देखो भगवान का ऐसा सुंदर स्वभाव तो सुंदर स्वभाव ही ज़्यादा बताता कथा तो थोड़ी बहुत कहता था कोई कोई ऐसा भी होता था उसमें सुनाता था अरे भगवान परम परमात्मा ही है ये तो सगुण की इस प्रकार की लीला है तो परमात्मा अभिव्यक्त हुई उसकी सगुण रूप में तो देखो उसके सारे गुण उसके उसके प्रकट हो गए जितने भी सदगुण इत्यादि है वो सब प्रकट हो गए इस प्रकार से नाना प्रकार से कथा सुनाते थे तो उन सबकी कथा ये सुनते सब सुनते करते थे सबकी कथा सुनी गए जिनके अब जहां गतिशंभ तो प्रसाद संकट शंकर जी की कृपा से अब गति तुथि ही थी, थी। मैंने जहाँ जाए वहाँ जा सकते थे जाने में कोई रूप तुख थी नहीं चाहे इस बन में जाओ चाहे उस में जाओ चाहे यहाँ रहो चाहे पार्क रहो चाहे मैदान में रहो चाहे दक्षिण में जाओ चाहे उत्तर में जाओ कहीं भी जाने को सब जगह जा सकते छूटी सभी गाड़ी और ये कथा सुनते सुनते और भगवान की भक्ति से ये भी हो गया अब देखो ये सब इसमें का जीवन के इतिहास अनेक है उनमें एक, एक, एक, एक प्रकार से आध्यात्मिकारी वहाँ से इनका धीरे धीरे करके विकास होते होते कैसे सबके तब दो कैसे दूर होते जाते हैं और कैसे इनका विकास होता जाता है अब कहते हैं ये सब कथा सुनते सुनते और भगवान का भजन करते करते कहते हैं कि छोटी तगड़ ईसना गाड़ी जो तीन प्रकार की ईष्णा है वो उत्तना वितेषणा लोकेषणा उस सब एषणा तीनों ईष्ण छूट लें ना पुत्रेश नहीं तो को, विवाह कौन करे पत्नी कौन डाले पुत्र कौन उत्पन्न करे वो नहीं रहे विषणा नहीं रही, रही। जब धन की ऋषणा नहीं तो कौन धन कौन का कौन धन संग्रह कौन बैंक अकाउंट खोले कौन धाधे फिर उनको धन संपत्ति को गश्मी बांधे घूमे सब सब छोड़ सब छोड़ दिया धनवान करें, करें। तो तो वो भी छूट गए कोई हमारी प्रशंसा करे न करे कोई आदत करे न करे सम्मान करे न करे हमें उसकी कोई परवा नहीं इस प्रकार से हो गए छोटी तबरी ईश्ना गाड़ी एक लाल साढ़ी अब बस लालसा जी मन कामना मन में क्या बढ़ती जा रही है बराबर बार बार की रामचरण बारी जब देखूं कि भगवान श्री राम जी के चरण कमल जब हम देखें तब चित्र में शांति हो तब निजी जन्म सकल सफल कर ही तब हम समझें कि हमारा जन्म सफल है मैंने सब भगवान राम का दर्शन उनको हो अपनी आंखों से देखे मैंने साक्षात उनके दर्शन प्राप्त हो बस ये बार बार इच्छा हो की बहुत लोगों के भगवान के दर्शन हुए और दर्शन हुए भगवान ने उनको वरदान भी दिया है उनके सुंदर मधुर समुद्र तो लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ ऐसा हमको भी प्राप्त होना चाहिए इतनी भक्ति हो गई इतना सब कुछ हो गया लेकिन भगवान के भी दर्शन नहीं हुए बस यही सोचते हुए बस चलते रहते थे तो जय सोई मुनि असकाई जब किसी मुन से कहे कि हे भगवान ऐसा उपाय बताओ की भगवान के दर्शन हमको तो सब मुनि लोग क्या बताते हैं कहते तो अरे परमात्मा तो सबके हृदय बात करता अपने हृदय में देखो भगवान के दर्शन हो जाएंगे ऐसी जैसे भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे साक्षात प्रकट हो जाएंगे तुमको दर्शन देंगे ये कोई नहीं बताता सब इतनी बात बचे हृदय में भगवान सबके बास करते हैं तुम्हारे हृदय में बात करते हैं बस अपने हृदय में देते भगवान ऐसे में लोग बोल देते थे तो निर्गुण मत नहीं सुहाई तो ये तो निर्गुण मत की बात हुई तो कहते हैं कि हमको ये सब बात अच्छी नहीं लगती थी हम लोगों से कहते है, वो है, पर करता है, वो तो हम हैं परमात्मा है, है, है, लेकिन परमात्मा सभी रूप में तो धारण करता है क्यों तो नहीं करता है, कि हां करता है, हां है की हाँ कहता है ये सुनाइए भी अपनी सब भगवान के प्रकार से अवतार दिया ये किया तो जब वो सही धारण करते हैं प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर हमको दर्शन दे वो नहीं हो सकता क्या ले सगुण धर्म की आराधना की इच्छा बार बार होती रहती थी सगुण गुरु भगवान हमको प्राप्त हो बस उन्हीं में प्रेम था उन्हीं के दर्शन की कामना होती रहती थी तो गुरु के दचन श्रुति कटे राम चरण मनो भाग वचन करके पूरी अब जब के थे समय गुरु ने कहा था कि देखो सब साधना का हल है भगवान जी के चरणों में फल भक्ति प्राप्त हो तो हमको अभी ये बात समझ में आई कि ऐसा ही होना चाहिए इसलिए बार बार हम भगवान के चरणों का स्मरण करते थे उन्हीं में भक्ति करते रहते थे गुरु की अब गुरु की बात हमको जो ज्यादा सत्य लग रही थी ज्यादा प्रेरणा दे रही थी अब देखो एक बात यह भी है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को समझाओ तो समय समय में नहीं आता और विरोध भी करता तो ऐसा लगता ये तो करता है, मेरी बात है और ये सुनता ही नहीं इसको समझाने से फायदा तो ऐसा नहीं इन पर ही है ये बात नहीं गहराई में जाओ तो उसका यह होता है कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा होता है सत्य बात का प्रभाव उसके चित्र भी पड़ता है और उस समय नहीं पड़ता तो कारण दिखाई देता अब जब इनके जब शुक्र का कहा शरीर और फिर कहा कितने शरीर प्राप्त करते हुए अंत में जब इनके हजार शरीर पूरे हो गए का शरीर जब हुआ तब गुरु की वो बात प्रकट हो गई अब उनको लगने गुरु ठीक कहता था गुरु ठीक कहता था, था, था भगवान के चरण प्लीट होनी चाहिए अब सही रास्ते गुरु दिया भी। प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो कहते हैं गुण के वचन सूर्य करे राम चरण मंडला भगवान के चरणों में और रघुपति जैसे गावत नव अनुराग और भगवान श्री राम जी के चरणों में हम उनके बार बार हमारा बार प्रेम था और उन्हीं की गुण गाथा गाते हुए उन्हीं का नाम जपते हुए उन्हीं का भजन करते हुए हम अपने विचरण करते रहते थे इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ कि मेरे शुकर बट छाया लोम से आसीन एक बार ऐसे विचरण करते हुए लोम से इसके आसन में पहुंच गए वो नील पर्वत के ऊपर बात करते थे वहाँ एक वट वृक्ष था दो मेरे से अपने वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन करते रहते थे वहाँ बैठे हुए तो उनके पास पहुँच गए हम, देवी चरण शरण आयुँ और वचन करूँ प्रतिदिन वहाँ जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता के साथ दीनता के साथ में उनसे हमने अपने वसन कहे मैंने कि ये भगवान हम आपकी शरण में आए हैं और वही जैसे सबसे कहते थे वही बात उनसे भी कही कि हम भगवान की हमें कथा सुनाइए भगवान की चरणों में प्रेम कैसे होइए हमें बताइए भगवान श्री राम जी के दर्शन हमको कैसे प्राप्त हुई बताइए ये, बता ये।, ये उनसे पूछने लगे कि तो सुने मन वचन विनीत मृदु नीतपाल खदराज का जब हमारे विनम्रता के वचन हमारे सुने तब वो मुनि ने हमसे हुए और पूछा मानी मुनियों का स्वभाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे विरोध करता है कर्कशता का व्यवहार करता है उद्गणता करता है तो वो बोलते नहीं ध्यान नहीं देते तो जब देखेंगे सरना का छुआ है ऐसा दिखाई देता है कपड़ तो से अभिमुख भी होते हैं बोलते भी है तो क्या तुम उसे बोले तो मुन के पाल खगराज मुदर पूछ भयी आये उठे काज कहा दो तुम किस लिए आये तो तुम क्या चाहते आप तो वैसे ही सर्वज्ञ है तो और ज्ञानवान है सुजान मैंने ज्ञानवान है और सर्वज्ञ है मैंने आपको तो बताने की क्या हमारे हृदय की बात भी आप जानते हो हम किस लिए आए हैं कोई तो छिपी बात नहीं है आपके लिए तो लेकिन फिर भी आप सगुन ब्रह्म में अवराधन सगुन ब्रह्म की आराधना कैसे करनी चाहिए ये भगवान आप वही मुझे बताइए मैंने साफ साफ पहले से शुरू कर दिया कि निर्गुण ब्रह्म की बात हम पूछ नहीं आए न निर्गुण ब्रह्म का हम क्या चाहते हैं हमें तो सगुण भगवान के मैं प्रीति है उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं की गुणगाथा सुनना चाहते हैं उन्हीं में हमारी रुचि है वो हमको कृपा करके आप सुनाइए ऐसे करके तो अब देखें फिर अब देख रहे हैं अगे फिर उन्होंने गोमें इनको किस प्रकार से शिक्षा दी वो सब कथा कल नान्यापृारगुपते वयस्मद्यम दा चुना भक्ति प्रय्क्ष निर्भरा कायिंसम जम जय जयरा श्रीराम जयरा j j